युवकों के प्रति भारत विश्व विश्वजयी कैसे हो संसार सर्वांगीण सभ्यता की अपेक्षा कर रहा है शतशत शताब्दियों की अवनति दुख और दुर्भाग्य के आवर्त में पढ़कर भी हिंदू जाति उत्तराधिकार में प्राप्त धर्मरूपी जिन अमूल्य रत्नों को जत्नपूर्वक अपने हृदय से लगाए हुए हैं उन्हीं रत्नों की आशा से संसार उसकी ओर आग्रह भरी दृष्टि से निहार रहा है तुम्हारे पूर्वजों के उन्हीं अपूर्व रत्नों के लिए भारत से बाहर के मनुष्य किस तरह उद्ग्री हो रहे हैं यह मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ जहाँ हम अनर्गल बकवास किया करते हैं आपस में झगड़ते रहते हैं श्रद्धा जितने गंभीर विषय है उन्हें हंस उड़ा देते हैं जहाँ तक कि इस समय प्रत्येक पवित्र वस्तु को हंस उड़ा देने की प्रवृत्ति एक जाति दुर्गुण हो गई है इसी भारत में हमारे पूर्वज जो संजीवन अमृत लग गए हैं उसका एक कण मात्र पाने के लिए भी भारत से बाहर के लाखों मनुष्य कितने आग्रह के साथ हाथ फैलाए हुए हैं यह हमारी समझ में भला कैसे आ सकता है इसलिए हमें भारत के बाहर जाना ही होगा हमारी आध्यात्मिकता के बदले में वे जो कुछ दें वही हमें लेना होगा चैतन्य राज के अपूर्व तत्व समूहों के बदले हम जड़ राज्य के अद्भुत तत्वों को प्राप्त करेंगे चिरकाल तक शिष्य रहने से हमारा काम न होगा हमें आचार्य भी होना होगा समभाव के न रहने पर मित्रता संभव नहीं और जब एक पक्ष सदा ही आचार्य का आसन पाता रहता है और दूसरा पक्ष सदा ही उसके पद प्रांत में बैठकर शिक्षा ग्रहण किया करता है तब दोनों में कभी भी समभाव की स्थापना नहीं हो सकती यदि अंग्रेज और अमेरिकी जाति से समभाव रखने की तुम्हारी इच्छा हो तो जिस तरह तुम उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी है उसी तरह उन्हें शिक्षा देनी भी भी होगी। और अब कितने कि हम बंगालियों को कल्पना शक्ति के लिए प्रसिद्धि मिल चुकी है और मुझे विश्वास है कि यह शक्ति हमें हम है भी कल्पना प्रिय भावुक जाति कहकर हमारा उपहास भी किया गया है परंतु मित्रों मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि निसंदेह बुद्धि का आसन ऊंचा है किंतु यह अपनी परिमित सीमा के बाहर नहीं बढ़ सकती हृदय केवल हृदय के भीतर से ही दैवी प्रेरणा का प्रस्फुरन होता है और उसकी अनुभव शक्ति से ही उच्चतम जटिल रहस्यों की मीमांसा होती है और इसलिए भावुक बंगालियों को यह काम करना होगा